यो ब्र्माण विदधाति पूर्वं यो वै वे वेदां प्रणोति तस्म तंह देवत्मु प्रकाशम ममुक्षुव शहम प्रपदे ओम शांति ही शंकरम शंकराचार्यं शां शचार्यव बादरायनम सूत्र भाष्य पुनः ईश्वरों गुरात्मे मूर्ति यो नमः शांति शांति योमद्याय भगवान नम के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध में तत्व विवेक को बताया गया ब्रह्म ज्ञान का साधन तत्व विवेक का लक्षण बताया गया आत्मा ही सत्य है आत्मा आत्मातिरिक्त सब मिथ्या है इस निश्चय अनुकूल विचार को कहा जाता है तत्व विवेक तो आत्मा से अतिरिक्त मिथ्या है आत्मा सत्य है तो आत्मा का लक्षण जानना भी जरूरी हुआ जिससे अतिरिक्त को मिथ्या समझना है उस आत्मा का लक्षण बताते हुए कहा गया था स्थूल कारण अवस्था त्रय साक्षी स्थूलूक्ष्मत्री स आत्मा तो जो प्रथम विशेषण है स्थूल कारण सूक्ष्म्यतिरिक्त इसमें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर का लक्षण बताया गया और इन तीनों शरीरों का तीनों शरीर प्रतियोगी प्रतियोगिक अन्योन्या भाव का जो अनुयोगी होगा अर्थात आश्रय होगा उसे आत्मा कहा जाएगा तीनों शरीर हो जाएंगे अन्योन्याव के प्रतियोगी जिसका अनोनया भाव है उसे कहा जाएगा अनोनया भाव का प्रतियोगी और जहां अनोनया भाव रहेगा उसे कहा जाएगा अनुयोगी तो आत्मा में अन्योन्या भाव रहता है व्यतिरिक का अर्थ होता है अनुनिया भाव भेद भिन्नता अनोन भाव पर्यावरचक शब्द अरुष अनोन आत्मा में रहने वाले अनोनया भाव के प्रतियोगी हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इसलिए आत्मा में इन तीनों शरीरों का जो अनोन भाव रह रहा है उसे कहा जाएगा शरीर त्रय प्रतियोगिक आत्मा अनुयोगिक अनोन्या भाव का अर्थ निकलेगा तीनों शरीरों का आत्मा में रहने वाला भेद उसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाएगा शरीर त्रय प्रतियोगी क आत्मानुयोगी क अन्योन्या भाव ये कहो या आत्मा में रहने वाला तीनों शरीरों का भेद कहो एक ही बात है दूसरा विशेषण था अवस्थात्रय साक्षी तो तीन अवस्थाओं के समूह का जो साक्षी है यानी तीनों अवस्थाओं को जानता है वो तो तीन अवस्थाएं कौन हैं तो कहा जागर स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं और ये तीनों अवस्थाएं जिसकी साक्ष्य है यानी दृश्या है और जो इन तीनों अवस्थाओं का द्रष्टा है उसे कहा जाएगा अवस्था त्रय साक्षी तो उसमें से तीन अवस्थाओं का नाम मात्र, मात्र से परिचय तो हुआ कि एक जागृत अवस्था होती है एक स्वप्न अवस्था है और एक निद्रा अवस्था है जागृत अवस्था किसको कहेंगे तो जागृत अवस्था बताया गया इंद्रियों से बाह्य इंद्रियों से शब्दादि ग्रहण का नाम है जागृत अवस्था व्यावहारिक पदार्थों का व्यावहारिक सत्ता वाले बाह्य इंद्रियों से जो ग्रहण हो रहा है ग्रहण हो रहा है उस ग्रहण को कहा गया जागृत अवस्था अरे ग्रहण रूप व्यापार जिसका होगा उसी का माना जाएगा जागृत अवस्था को धर्म तो ग्रहण कौन कर रही है बाह्य इंद्रिया इसलिए बाह्य इंद्रियों का व्यापार हुआ शब्दाधि ग्रहण रूप अवस्था और वदनादि व्यापार ये सब अवस्था में ही है और इन बाह्य ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के व्यापार रूप धर्म रहेंगे बाह्य इंद्रियों में इसलिए अवस्था को धर्म माना जाएगा इंद्रियों का जिनके इस कार्यक्रम संघात में जिनके सब व्यापार होने पर जागृत अवस्था का व्यवहार होता है जागृत कहलाता है और जिनके अपने अपने व्यापार उनसे उपरत होने पर जागृत का व्यवहार नहीं होता उन्हें कहा जाएगा जागृत अवस्था का अवस्थी यानी आश्रय तो बाह्य इंद्रियां जब सव्यापार होती हैं तो जिसकी बाह्य इंद्रिया सव्यापार है माना जाता है उसे जग रहा है और बाह्य इंद्रियां निर्व्यापार हो जाए तो माना जाता है इस समय जग नहीं रहा है बैठे बैठे स्वाध्याय में भी अच्छी नींद आती है तो कोई सो रहा हो तो क्या बोला स्वाध्याय कराने वाले ने वो सुनाई देगा क्या तो उस समय स्रोत्र इंद्रिय और बाकी बाह्य इंद्रिय अपने अपने व्यापारों से जागृत व्यापारों से उपरत है इसलिए जग रहा है ये नहीं कहा जाएगा अभी तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि नींद लग गई थी उतने समय के लिए इसलिए क्या बोला सोना नहीं और इन जाग्रत अवस्था रूपी धर्म के धर्मी भूत यानी आश्रय भूत जो बाह्य इंद्रिया है इनमें तादात्म अभिमान जिस भ्रांत पुरुष का होता है जीवात्मा का होता है उसे कहा जाता है जग रहा है नहीं तो वस्तुतः आत्मा जगती नहीं है जगना रूप व्यापार आत्मा का नहीं है आत्मा जागृत रूप अवस्था वाला नहीं है लेकिन मान लेते हैं मैं जग रहा हूं तो मैं तो आत्मा है ना मैं यानी आत्मा तो ये मैं जग रहा हूं ये व्यवहार करने वाला माना जाता है भ्रांत अध्यासवान और उसे भ्रांति हुई अनात्मा बाह्य इंद्रियों का आत्म रूप से अभिमान ये हुआ भ्रांति तो धर्मी अध्यास कहते हैं भ्रांति कहते हैं इंद्रियों में आत्मा आत्माभिमान कहो सब पर्यावाचक शब्द होंगे कार्य विद्या कहो और एक नियम होता है धर्मी अध्यास पूर्वक ही धर्माध्यास होता है आप जिसको अपने से भिन्न समझते हो उसके धर्म को कभी भी नहीं मानते मेरा धर्म है अभी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके कौन आया हुँ? हाँ तो नीरज वो तो हरियाणा का तो खुशी हुई कि नहीं आप लोगों को हुई क्यों वो आप जिस राष्ट्र के नागरिक हैं उसी राष्ट्र का वो भी है आपके राष्ट्र का झंडा ऊंचा किया कई राष्ट्रों की उपस्थिति में इसलिए आपको खुशी है लेकिन ये मानते हैं क्या हमने जी, मैंने जीता मैं स्वर्ण पद विजेता हूं ऐसा आप में से कोई मानता है क्या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके हम आए ऐसा मानते हो नहीं मानते क्यों कि नीरज एक हमारे राष्ट्र का नागरिक है हमसे अलग है हम अलग है इसलिए विजेता वो है विजय उसकी है लेकिन वो हमारा होने से हमें खुशी है तो विजय रूप जो धर्म है वो नीरज का है वो अपना नहीं मानते क्योंकि उसे उसके साथ तादाद में अभिमान नहीं है ऐसे जिनका बाह्य इंद्रियों में तादात में अभिमान नहीं होगा वह बाह्य अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्मभूत जो जागृत अवस्था है वह अपना धर्म मानेगा क्या मैं जग रहा हूं यह अभिमान नहीं करेगा अपितु अभिमान करेगा कि इंद्रिया जग रही है और उनको मैं देख रहा हूं मुझे इस समय ज्ञात है कि मेरी उपाधि भूता मेरे से अलग जो इंद्रिया हैं, वह जग रही है मैं जग रहा हूं ये नहीं अभिमान करें जाग्रत अवस्था रूप धर्म से युक्त जो उस धर्मी हैं बाह्य इंद्रिया उनका दृष्टा हूं जागृत अवस्था का भी दृष्टा हूं साक्षी हूं ऐसा निश्चय जिसका है माना जाएगा, वह अपने आप को इन जागृत अवस्था के आश्रयभूत इंद्रियों से अलग समझ रहा है इंद्रियों में तादात में अभिमान उसका नहीं है तो पहले मैं जगरा हूं यह व्यवहार करने के लिए जरूरी होगा जागृत अवस्था जिसका धर्म है उन बाह्य इंद्रियों में तादात में अभिमान करना तो ये धर्मी अध्यास कहलाता है बाह्य इंद्रियों में अहम अभिमान इसे कहा जाएगा धर्मी अध्यास धर्मी यानी आश्रय आत्मा और अनात्मा इंद्रियों का परस्पर तादात्म्य ध्यास अभिमान और फिर एक दूसरे के धर्मों का आरोप होता है एक दूसरे पर तो आत्मा के धर्मों का आरोप इंद्रियों में इंद्रियों इंद्रिय धर्मों का आरोप आत्मा में इंद्रियों के धर्म इंद्रियों का धर्म हुआ बाह इंद्रियों का जागृत अवस्था उसका आरोप आत्मा में करके अभिमान कर, करता है कि जागृत अवस्था मेरा धर्म है मैं जग रहा हूं नहीं तो विवेकी जो है तत्व विवेक क्या है कि जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है और उन बाह्य इंद्रियों के धर्म भूता जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूं द्रष्टा ऐसा जो अपने आप को साक्षी अनुभव कर रहा है वह आत्मा है आत्मा कह ये प्रश्न था ना पहले उसका उत्तर देते हुए कहा गया कि जो अवस्था त्रय साक्षी है वह आत्मा है तो अवस्था त्रय में से जागृत अवस्था और उसका साक्षी हुआ आत्मा ये आत्मा जागृत अवस्था का साक्षी है इसे निश्चित करने के लिए पहले जागृत अवस्था को आत्मा का धर्म न मान करके जिसका धर्म है उसी का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा तब जाकर के जागृत अवस्था का साक्षी आत्मा हो सकता है तो इतना विवेक ये ब्रह्म ज्ञान का साधन भूत विवेक होगा कि नहीं वो जो साक्षी है वो आत्मा है यानी ब्रह्म है और उसका मैं के रूप में अनुभव ये ब्रह्म ज्ञान है उसका साधन हुआ कि जागृत अवस्था मेरी साक्षा है यानी दृश्य है मैं जागृत अवस्था का साक्षी हूं यह अनुभव अब जो जागृत अवस्था के बाद में आती है स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था का लक्षण पूछा जा रहा है कि स्वप्नावस्था का यह है ना सात नंबर पृष्ठ पर पहला वाक्य संस्कृत में जागृत अवस्था का इसका हिंदी में अर्थ अभी तक तो ध्यान माया आया होगा ना कई एक प्रश्न ऐसे हुए हैं इसका क्या होगा हिंदी अनुवाद यहां लिखा है उसी को पढ़ करके नहीं बताना है जागृत अवस्था का इसका हिंदी अनुवाद पढ़ करके नहीं बताना क्या अर्थ हिन्दी में क्या अर्थ होगा जागृत अवस्था का इस वाक्य का है इंद्रियों से वो जागृत अवस्था हुई यहां स्वप्नावस्था बताया जा रहा स्वप्नावस्था का इसका वो तो जागृत अवस्था का का हिंदी हिंदी अनुवाद वो नहीं होगा जो इंद्रियों से शब्दोपलब्धि जागृत अवस्था वो तो लक्षण कहलाएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्न का हिंदी अनुवाद करना है तो जागृत अवस्था का क्या स्वरूप है जागृत अवस्था किसको कहते हैं ये जागृत अवस्था का का अर्थ निकलेगा ऐसे स्वप्नावस्था का इस प्रश्न वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या होगा कि जा, जा अपना स्वप्न अवस्था का लक्षण कौन सा है स्वप्न अवस्था का क्या स्वरूप है ये स्वप्नावस्था का अवस्था त्रयम किम यहाँ किम शब्द का प्रयोग था और यहां स्वप्नावस्था का का शब्द का प्रयोग है ये किम और का में अंतर क्यों हुआ हाँ अवस्था त्रयम शब्द नपुंसक लेंगा इसलिए वो हो गया यानी सामान्य अर्थ में नपुंसक करके वो कर दिया नपुंसक लिंग मान करके किम शब्द का प्रयोग और अवस्था शब्द तो स्त्रीलिंग है इसलिए स्वप्नावस्था का और इसका उत्तर दिया जा रहा है जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यद्रुतम तनित वासनया निद्रा समय या प्रपंच प्रती सा स्वप्नावस्था ये स्वप्नावस्था का लक्षण है सा स्वप्नावस्था यानी वह स्वप्नावस्था है सा शब्द का अर्थ है वह और स्वप्नावस्था है स्वप्नावस्था शब्द लक्ष्य को बताता है सा शब्द लक्षण वाक्य का परामर्शक है सर्वनाम है ना और लक्षण वाक्य है पूर्व वाला संस्कृत में एक नियम है यदोर नित्य संबंध एक वाक्य में प्रयुक्त जो यत और तत शब्द है इनका आपस में नित्य संबंध होता है यदोर नित्य संबंध तो यत शब्द जिस अर्थ का परामर्शक बनेगा परामर्शक यानी बोधक बोधक यानी ज्ञापक वाचक तो यथ शब्द जिस अर्थ का वाचक बनेगा उसी अर्थ का वाचक तत्शब्द को माना जाता है तो यत शब्द का स्त्रीलिंग में बनता है या तो या यह शब्द जिस अर्थ का परामर्शक होगा उसी अर्थ को बताएगा सा शब्द तो ये जो यथ शब्द है या शब्द ये किसका परामर्शक बनेगा तो वो परामर्शक होगा निद्रा के समय होने वाली जो प्रतीति प्रपंच प्रती ये क्रियापद नहीं है प्रपंच प्रतीति ये प्रथमा का एक वचन है मति ही शब्द के तरह प्रपंच प्रतीति शब्द के रूप चलेंगे तो मति शब्द का बुद्धि शब्द का प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है बुद्धि ही मति का मति ही ऐसे प्रपंच प्रतीति प्रतीति कहते हैं अनुभव को ज्ञान को और किसका किसकी प्रतीति यानी अनुभूति तो प्रपंच की प्रपंच प्रतीति ही प्रपंच प्रतीति यह ष्ठी तत्पुरुष समास है तो प्रतीति का विषय है प्रपंच प्रपंच यानी द्वैत जगत अनात्मा पदार्थ इसे कहा गया प्रपंच और इस प्रपंच की प्रतीति का परामर्शक है या शब्द या प्रपंच प्रतीति सा स्वप्नावस्था ऐसा अनुय होगा जो प्रपंच की प्रतीति है उसे स्वप्नावस्था कहते हैं तो प्रपंच की प्रतीति आपको इस समय हो रही है कि नहीं हो रही है प्रपंच यानी द्वैत तो द्वैत की अनुभूति हो नहीं हो रही है जाग्रत अवस्था में तो फिर तो प्रपंच की प्रतीति को स्वप्न कहते हैं यदि तो जागृत में भी स्वप्न की प्रतीति हो रही है वो भी स्वप्न ही होना चाहिए स्वप्न क्या नाम प्रपंच प्रती स्वप्न है तो तो जागृत में द्वैत को द्वैत यानी जागृत में होने वाला द्वैत अनुभव इसे भी स्वप्न अवस्था ही माना जा यदि या प्रपंच प्रती सा स्वप्नावस्था ये स्वप्नावस्था का लक्षण करेंगे तो ये प्रश्न आपके मन में उपस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो पूछा क्यों नहीं हुआ था किसी के मन में पहले मन में आए तब तो पूछे भी हुआ था कि नहीं हुआ था किसी के मन में प्रश्न तो जागृत में भी प्रपंच की प्रतीति हो रही है और प्रपंच भाष्यकार भगवान ने स्वप्नावस्था का लक्षण किया प्रपंच प्रतीति स्वप्नावस्था ये सुनते ही थोड़ा यानी विचार रूपा जो बुद्धि है उसको भी सजग रखना पड़ेगा ना वाक्यार्थ पर उचित प्रश्न उपस्थित होना चाहिए मन में आना चाहिए और बोलना भी चाहिए तो इसीलिए जागृत में होने वाले प्रपंच प्रतीति को स्वप्नावस्था न कहा जाए वो तो जागृत अवस्था है लक्षण किया स्वप्नावस्था का चला जाएगा जागृत अवस्था में तो कौन सा दोष होगा लक्ष्य में रहने वाला जो लक्षण किसी लक्ष्य का लक्षण किया वो लक्ष्य में भी रह रहा है अलक्ष्य में भी रह रहा हो तो कौन सा दोष होता है अतिव्याप्ति अलक्षण लक्षण किसको कहा जाता है तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष त्रय शून्यम उसी को उसी धर्म को लक्षण कहा जाता है जो तीन दोषों से रहित है वे तीन दोष हैं अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन तीन दोषों से रहित धर्म का नाम है लक्षण तो स्वप्न अवस्था का लक्षण किया प्रपंच प्रतीति स्वप्न तो ये जो धर्म है लक्षण है इसमें तो अतिव्याप्ति हो रही है अतिव्याप्ति कब होती है जो लक्षण किया वह लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी चला जाए लक्ष्य कहते हैं जिसका लक्षण किया जा रहा है उसे कहा जाता है लक्ष्य और उससे अतिरिक्त जो भी होगा उसे कहा जाएगा अलक्ष्य तो लक्षण स्वप्नावस्था का हो रहा है इसलिए स्वप्नावस्था को कहा जाएगा लक्ष्य और अलक्ष्य कहा जाएगा जागृत अवस्था को भी निद्रा को भी बाकी सब स्वप्नावस्था को छोड़कर के जो भी है वो अलक्ष्य है तो जागृत अवस्था भी अलक्ष्य हर उसमें प्रपंच प्रतिथि रूप स्वप्नावस्था का लक्षण समन्वित हो रहा है घट रहा है इसलिए अति दोष हो रहा है इस दोष को क्या कहा जाएगा अतिव्याप्ति दोष इस अतिव्याप्ति नामक दोष से रहित इसको करना होगा इसके लिए विशेषण है अतिव्याप्ति दोष हटाने के लिए क्या विशेषण बताया गया है कि जाग्रत अवस्थायाम यदृष्टम य्रुतम यद तत्जनित वासनया निद्रा समय या प्रपंच प्रतिथि तो कहते हैं जाग्रत अवस्था के समय जब आप जग रहे हैं उस समय प्रपंच की अनुभूति की लेकिन वो तो है एक प्रकार से केवल इंद्रियों से अर्थोपलब्धि प्रपंच की उपलब्धि अनुभव उपलब्धि ने अनुभव और यहां पर लिखा यद दृष्टम यद श्रुतम यानी देखा सुना देख देखना किसको होता है रूप को और सुनना शब्द को और विवक्षांतर को लेकर के सारे प्रपंच को माना जाता है नाम रूपात्मक ही ना वेदांत में कहीं कहा जाता है कि आत्मा अनात्मा दो ही हैं कहीं कहा जाता है दृक द्रिश, दृश्य दो ही हैं कहीं कहा जाता है प्रपंच और परमात्मा इनमें सारा जो प्रपंच है उसमें पांच अंश है अस्ति भाति प्रियम रूपम आद्यत्रयम् आद्य ब्रह्म जगद्रपम तवय अस्तिभाति प्रियम बाद में लिख लेना तो ये तीन अंश तीनाश अस्तिने सत भातिने चेतन चित और प्रिय प्रियने आनंद तो अस्ति भाति प्रिय का अर्थ निकला सचित आनंद जगत के हर एक वस्तु में है ये तीनों सचिद भी है और खाली तीन ही है कि और भी है तो कहते नाम रूपन चेति पंचकम तो एक नाम है और एक रूप है इति पंचकम इसमें इति शब्द का अर्थ है पूर्वोक्त जो पांच इनका पंचक यानी समूह सत चित आनंद नाम रूप ये जो पंचक हैं ये जगत है इसमें से जगत में यानी जगत की प्रत्येक वस्तु में पांचो हैं पांच अंश है उसमें से आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम तो त्रयम का अर्थ है तीन का समूह त्रिक तो पंचक में से आद्य त्रिक कौन सा है आद्य त्रयम तो शुरू वाले तीन का समूह वो है सचिदानंद अस्थ्य ने चित और भाती अने चित्त प्रिय अने आनंद ये है आद्य त्रय पांच में से ये ब्रह्म रूपम ये ब्रह्म का स्वरूप है इसे ही ब्रह्म कहा जाता है ब्रह्म को कहा खोजोगे किस गुफा में ब्रह्म है तपस्या कर रहा हाँ हृदय रूपी गुहा में अनुभव होगा उस अस्थि प्रिय ब्रह्म का लेकिन है सारे जगत में व्याप्त जहा देखो आपकी दृष्टि दृष्टि का मतलब मन की वृत्ति उनके अपने इंद्रियों के माध्यम से बाह्य इंद्रियों के माध्यम से मनोवृत्ति जहां जहां भी जाए कहाँ जाएगी उनके विषयों में स्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से मन की वृत्ति जाएगी स्रोत्र इंद्रिय के विषय शब्द में और रसन इंद्रिय के माध्यम से मनोवृत्ति जाएगी सर्विध रस में मधुरादि तो इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श में चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप में तो इस प्रकार दृष्टि शब्द का अर्थ है आपकी मनोवृत्ति और आपकी मनोवृत्ति को बाह्य जगत में ले जाने वाली बाह्य इंद्रिया है वहां इंद्रिया तो केवल अपने अपने विषय तक पहुंचाएगी इतना ही इंद्रियों का योगदान रहेगा और सच्चिदानंद तक आपको अपनी दृष्टि को मनोवृत्ति को पहुंचाने वाला ये चर्म नहीं है इंद्रियों के माध्यम से जो वृत्ति बनेगी वो कोई भी वृत्ति सारे जगत में व्याप्त जो सच्चिद आनंद है उनमें नहीं पहुंचाएगी आपके मन की वृत्ति को कोई इंद्रिया नहीं पहुंचाएगी उसके लिए ये तो भौतिक दृष्टि है इंद्रिया भौतिक हैं, भौतिक किसको कहते हैं भौतिक या भूतों का कार्य भौतिक स्वर्ण कहते हैं स्वर्ण के कार्य को मृण्मय कहते हैं मिट्टी के कार्य को भौतिक कहते भूत के कार्य को तो इंद्रिया भी भौतिक है कि नहीं भूतों का कार्य है कि नहीं कौन से भूतों का पंचकृत पंच महाभूतों का सूक्ष्म भूतों का कार्य है कौन से भूत का मतलब दो भूत उपस्थित होने चाहिए स्थूल सूक्ष्म तो उनमें से सूक्ष्म भूतों का कार्य है इंद्रिया और उनसे जो दृष्टि बनेगी उन्हें कहा जाएगा भौतिक दृष्टि इंद्रिया है भौतिक दृष्टि को क्योंकि तो भौतिक पदार्थ विषयक और इनके विषय जो शब्दादि है ये भी भौतिक ही है कि नहीं इसलिए भौतिक पदार्थ विषयक मन की वृत्ति में जो करण बना उपकरण बना साधन बना उसे कहा जाएगा भौतिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला भौतिक दृष्टि का प्रदायक ओचक सुरदी प्रमाण है और ये जो आपका मन है इसमें एक बुद्धि कहो मन को मनोवृत्ति कहो ज्ञान नेत्र है वो ज्ञान नेत्र खुलता है वेद से वेद प्रमाण से ज्ञान कहाँ होता है अंतकरण में बुद्धि में ज्ञान होगा ना तो जहां ज्ञान होगा वो विवेक नेत्र कहलाएगा शास्त्र का ज्ञान और वो जो विवेक नेत्र जिसका खुला है कि जगत में सचित आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है और बाकी नाम रूप जगत का स्वरूप है यह विवेक आपको प्राप्त होगा वेद से शास्त्र से इसलिए शास्त्र को कहा जाएगा ज्ञान नेत्र खोलने वाला ओ शास्त्र जब आपके ज्ञान धारण योग्य करने वाली बुद्धि में इंद्रिय के माध्यम से पहुंचता है श्रोत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्य का अर्थ वहां पर प्रगट होता है प्रगट होने का अर्थ है अर्थाकार वृत्ति बनेगी सच्चिदानंदाकार वृत्ति बनेगी वो किससे बनेगी ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म के प्रतिपादक शास्त्र वाक्यों से ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी वो वृत्ति वेद ने बनाई इसलिए उसे कहा जाएगा ज्ञान नेत्र का उद्घाटक भौतिक दृष्टि का उद्घाटक तो है आपका बाह्य इंद्रिया बाह्य इंद्रिय समूह और ज्ञान नेत्र का उद्घाटक है शास्त्र और वो ज्ञान नेत्र जिससे प्राप्त हुआ उसे जगत की प्रत्येक वस्तु में ज्ञान नेत्र क्या करेगा सचित आनंद दिखाएगा वो वेद वहां सचिदानंद स्वरूप में पहुंचाएगा इसलिए दो नेत्र की जरूरत है जिसके दो नेत्र है तृतीय नेत्र भी खुला है ज्ञान नेत्र उसे सच्चिदानंद सर्वत्र दिखेगा प्रत्येक वस्तु में दिखेगा अनुभव में आएगा दिखने का अर्थ यह करके नहीं दिखेगा मैं के रूप में अनुभव में आएगा तो उस संपूर्ण जगत में विद्यमान जो पांच पदार्थ हैं, उनमें से पहले तीन अंश परमात्मा है और उस परमात्मा को जगत में विद्यमान हम किससे जान सकते हैं वो जान सकते हैं ज्ञान नेत्र से और ज्ञान नेत्र का उद्घाटक है शास्त्र और जगत रूपम तत्वद्वयम तत् का अर्थ है उससे अतिरिक्त यानी तीन से अतिरिक्त बच्चे दो वो हैं आपका नाम और रूप वो जगत है नाम रूपात्मक जगत है और नाम का नाम यानी शब्द और शब्द की ग्राहक कौन है स्रोत्र इसलिए यहां पर लिखा कि जागृत अवस्थायाम यत श्रुतम और रूप का ग्राहक कौन है चक्षु इंद्रिय इसलिए लिखा जागृत अवस्थायाम यत दृष्टम तो यदृष्टम यत, यत श्रुतम तो दृष्टम है रूप और श्रुतम है शब्द तो शब्द यानी नाम और दृष्टम यानी रूप तो इस प्रकार जगत तो दो ही रूप है ना जगत के दो ही अंश है नाम और रूप तो नाम रूप का ग्रहण हुआ का अर्थ है सारे जगत का ग्रहण हुआ तो जागृत अवस्था में आपने नाम रूप को देखा नाम का अनुभव किया श्रोत्र इंद्रिय से रूप का अनुभव किया चक्ष इंद्रिय से और फिर तजनित वासनया अनुभव जो करते हैं आप जिस वस्तु का उस वस्तु का अनुभव तो एक मनोवृत्ति है ना उत्पन्न होती है और मनोवृत्ति क्षणिक है एक क्षण उत्पन्न होती है दूसरे क्षण रहती है तीसरे क्षण नष्ट हो जाती है लेकिन नष्ट होने से पहले जिस पदार्थ का अनुभव रूप उत्पन्न हुई थी और नष्ट हो रही है वह उस पदार्थ का संस्कार बुद्धि में प्रदान करके नष्ट होती है संस्कार डालती है जिस वस्तु का अनुभव आपने जिस रूप में किया उसी रूप से उस वस्तु का संस्कार पड़ता है तो अनुभव दो प्रकाश करते कि ईदन एक अहंतया जो शरीरादि हैं तीनों शरीर हैं स्थूल सूक्ष्म कारण इनमें तादात में अभिमान करके इनका अहंतया अनुभव जागृत अवस्था में करते हैं यद्यपि ब्रह्मात्मक अनुभव है चाहे ब्रह्मात्मक अनुभव हो या यथार्थ अनुभव हो अनुभव मात्र अनुभविता के बुद्धि में संस्कार डालता है संस्कार का ही दूसरा नाम है वासना संस्कार यानी वासना तो अनुभव से प्राप्त जो वासना जागृत अवस्था में जगत का अनुभव करते समय जो संस्कार बुद्धि में पड़ा वो है तजनित वासना तजनित में तत्शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था में होने वाले जगत की प्रतीति ये यदृष्टम यह श्रुतम से लेना जाग्रत अवस्था में होने वाली प्रपंच की प्रतीति ये यदृष्ट ये श्रुतम से लिया गया और तद जनित में तत्का अर्थ है वो जागृत अवस्था में हुई प्रपंच की प्रतीति और उस प्र, प्रती से जनित यानी उत्पन्न जो वासना तनिता वास क्या तया जनिता तनिता ये तृतीय तत्पुरुष समास हुआ यानी उस जागृत अवस्था कालीन प्रपंच की प्रती से उत्पन्न हुई वासना और उस वासना से फिर निद्रा के समय जब वो वासना मन में उद्भूत हो जाती है उन वासनाओं स्वप्न रोज होता है कि कभी कभी होता है स्वप्न रोज आते हैं रोज कभी कभी आता है रोज नहीं आता एक कभी आता है कभी नहीं आता है इसमें कारण क्या है क्यों रोज नहीं आता या कभी भी क्यों नहीं आता कभी भी न आए बिल्कुल सुन नहीं रहे ऐसा क्यों नहीं होता जैसे जागृत अवस्था में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कभी कभी आती है ना कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता इसका नि निमित्त है प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म पुण्यात्मक है तो अनुकूलता आएगी और पापात्मक प्रारब्ध का फल भोगना हो तो प्रतिकूलताएं आएगी ये होता है ना प्रारब्ध के अनुसार जागृत अवस्था में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती है उनसे पुण्य का फल सुखानुभव पाप का फल दुखानुभव होता है ऐसे ही स्वप्न अवस्था भी कभी ऐसा स्वप्न आता है लगता है कि ये आनु, इसका अनुभव होता ही रहे अच्छा स्वप्न आता है ब्रह्म जिज्ञासु है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल सारा जगत ब्रह्मरूप दिख रहा है निधि ध्यान परिपक्व हो जाए और एक हाथ दिन जगत में ब्रह्म सच्चिदानंद को देखते देखते वो संस्कार उद्भूत हो जाए तो ब्रह्ममय जगत दिखता है तो वो स्वप्न अच्छा लगेगा ना और कभी कभी ऐसा आता है कि फांसी पर चढ़ा रहा है बड़ा अपमान हो रहा है वो स्वप्न तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए तो ये पुण्यात्मक पापात्मक प्रारब्ध का फल जैसे जागृत अवस्था में भोगना होता है ऐसे स्वप्न अवस्था भी प्रारब्ध के अनुसार आती है उसमें भी निमित्त है प्रारब्ध कभी सुख देने वाला पुण्यात्मक प्रारब्ध प्रकट होता है तो कभी दुख देने वाला पापात्मक प्रारब्ध प्रकट होता है तो सुख दुख का अनुभव होता है तो आप जागृत से तो निद्रा में चले गए सो गए और वहां फिर वो आपका यदि उस दिन पुण्यात्मक या पापात्मक प्रारब्ध फलोन्मुख हो जाए यानी अपना फल सुख दुख का अनुभव कराने के लिए उद्यत हो जाए तो मन को निर्व्यापार स्थिति में नहीं रहने देगा मन में जो जाग्रत अवस्था में प्रपंच की प्रतीति से प्राप्त किए हुए संस्कार कहो या वासना कहो उन वासनाओं को उद्भूत करेगा प्रकट करेगा वो तो वासनाएं भी दो प्रकार की हैं यानी संस्कार पुण्य का फलानुभव करते समय जो अनुकूल प्रतिकूल विषयों का दर्शन किया था उनका अनुकूलत्वेन रूपेन न प्रतिकूलत्व रूपे न, न, न संस्कार पड़ेगा और वो संस्कार प्रारब्ध से उद्भूत होगा और फिर मन जो इन संस्कारों से वासनाओं से उद्भूत वासनाओं से युक्त है वह वासना में प्रपंच दिखाएगा वासना ही उनके अपने अपने विषय के रूप में दिखेगी संस्कार संस्कार भी स विषय होता है ना वासना उनका विषय क्या रहेगा जागृत में जिसका जैसा अनुभव किया वो विषय वो पदार्थ वो वहां होता नहीं है खाली उद्भूत संस्कार उनसे कहो या वासना से कहो वैसा वैसा दिखता है जैसा स्वप्न जागृत में अनुभव किया था वैसा वो पदार्थ तो दिखेगा स्वप्न प्रपंच दिखेगा पुण्यात्मक प्रारब्ध है तो अनुकूल स्वप्न प्रपंच दिखेगा अनुकूल वासनाएं प्रकट होगी अनुकूल पदार्थों को दिखाएगी उससे सुखी होगा पापात्मक प्रारब्ध प्रतिकूल पदार्थों को स्वप्न में दिखाने वाले वासना को उद्भूत करेगा और प्रतिकूल पदार्थों का दर्शन होगा और उससे दुख होगा इस प्रकार ये सुसुप्ति के समय निर्व्यापार जो मन था उसे उस दिन का स्वप्न का प्रारब्ध जिन वासनाओं के सहयोग से सुख दुख भुगवाने वाला है उन वासनाओं से युक्त करेगा उन वासनाओं का उद्बोधक बन करके उद्बुद्ध वासनाओं से युक्त मन सब व्यापार होगा व्यापार युक्त हो जाएगा और में जगत की प्रतीति होगी वहां भी प्रपंच दिख रहा है यहां भी प्रपंच दिख रहा है लेकिन यहां व्यावहारिक सत्ता वाला प्रपंच दिख रहा है और वहां पर दिख रहा है जागृत अवस्था में अनुभूयमान जो प्रपंच उसके वासना से वासनामय प्रपंच यानी प्रातिभाषिक प्रपंच दिख रहा है तो प्रातिभाषिक प्रपंच की प्रतीति स्वप्नावस्था है और व्यावहारिक सत्ता वाले प्रपंच की प्रतीति जागृत अवस्था है ये दोनों में अंतर है ना जागृत अवस्था कारण है स्वप्नावस्था कार्य है जागृत अवस्था कैसी कारण है वासना द्वारा इसलिए तद वासनाया में तृतीया है ना और तद वासना का मतलब है तद वासना का मतलब जाग्रत अवस्था में प्रपंच की प्रतीति से उत्पन्न हुई वासना का मतलब वासना द्वारा जाग्रत की प्रतीति हेतु बन गई और कार्य हो गई स्वप्न प्रतीति तो स्वप्न और जाग्रत में कार्य कारण भाव है कार्य भाव में जो अंतर होता है वह जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में है स्वप्न क्या नाम प्रपंच प्रतीति दोनों अवस्थाओं में भी है लेकिन जागृत अवस्था की प्रपंच प्रतीति कारण है वासना द्वारा और स्वप्न में प्रपंच प्रतीति कार्य है ये ध्यान में आया ना तो इसलिए अतिव्याप्ति नामक जो दोष हो रहा था कि जा स्वप्न का लक्षण किया प्रपंच प्रतीति और चला जा रहा है जागृत में क्योंकि वहां भी प्रपंच प्रतीति है लेकिन वहां कारण रूपा प्रपंच प्रतीति है और कार्य रूपा प्रपंच प्रतीति है स्वप्न में तो स्वप्न है कार्य रूपा प्रपंच प्रतीति कारण रूपा प्रपंच प्रतीति है जागृत ये दोनों में अंतर है अब जागृत अवस्था किसका धर्म था बाह्य इंद्रियों का स्वप्नावस्था किसका धर्म है स्वप्नावस्था का धर्म ही कौन होगा इसका उत्तर कल देना ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शाति शंकरं शंकर केशवं बाधरायन सूत्रभाष्य भगव शुरो गुरात्मे मूर्तिद शा शांति शांति